परिच्छेद बारह दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ बलराम को शिक्षा आज मंगलवार है दिन का पिछला पहर 24 अक्टूबर तीन चार बजे होंगे श्री राम कृष्ण मिठाई के ताक के पास खड़े हैं बलराम और मास्टर कलकत्ते से एक ही गाड़ी पर चढ़कर आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं प्रणाम करके बैठने पर श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहने लगे ताक पर से कुछ मिठाई लेने गया था मिठाई पर हाथ रखा ही था कि एक छिपकली बोल उठी तुरंत हाथ हटा लिया सब से लक्षण सत्यभाषण कामनी कांचन ही माया है श्री राम कृष्ण यह सब मानना चाहिए देखो ना राखाल बीमार पड़ गया मेरे भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है क्या हुआ सुनो सुबह को मैंने उठते ही राखाल आ रहा है सोचकर अमुख का मुख देख लिया था सब हंसते हैं हाँ जी लक्षण भी देखना चाहिए उस दिन नरेंद्र एक काने लड़के को लाया था उसका मित्र है आंख बिल्कुल कानी नहीं थी जो हो मैंने सोचा नरेंद्र यह आफत का पुतला कहाँ से लाया और एक आदमी आता है मैं उसके हाथ की कोई चीज़ नहीं खा सकता वह ऑफिस में काम करता है बीस रुपया महीना पाता है और बीस रुपया न जाने कैसा झूठा बिल लिख कर पाता है वह झूठ बोलता है इसलिए आने पर उससे बहुत नहीं बोलता कभी तो दो दो चार चार दिन ऑफिस जाता ही नहीं यहीं पड़ा रहता है किस मतलब से जानते हो मतलब यह है कि किसी से कह सुन दूँ तो दूसरी जगह नौकरी हो जाए बलराम का वंश परम वैष्णवों का वंश है बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं परम वैष्णव हैं सिर पर शिखा है गले में तुलसी की माला है हाथ में सदा ही माला लिए जप करते रहते हैं उड़ीसा में इनकी बहुत बड़ी जमींदारी है और कोठार श्री वृंदावन तथा तो और भी कई जगह श्री राधा कृष्ण विग्रह की सेवा होती है और धर्मशाला भी है बलराम अभी पहले पहल आने लगे हैं श्री राम कृष्ण बातों बातों में उन्हें उपदेश दे रहे हैं श्री राम कृष्ण उस दिन अमुक आया था सुना है उस काली कलूटी स्त्री का गुलाम है ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते क्योंकि बीच में कामनी कांचन की आर जो है पूर्व कथा वर्तमान के मार्ग में देश यात्रा नकुड़ आचार्य का गाना सुनना अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है उस देश को जा रहा था बर्दवान से उतर कर बैलगाड़ी पर बैठा था ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा इधर न जाने कहां से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए मेरे साथी कहने लगे ये डाकू हैं तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली कभी हनुमान हनुमान सब तरह से जपने लगा कहो तो यह क्या है श्री राम कृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उनके नाम असंख्य धर्म भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं बलराम जी कामनी कांचन ही माया है इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है ऐसा जान पड़ता है कि खूब मज़े में है मेहतर विष्ठा का बाहर ढोता है ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने से ही से भक्ति होती है मास्टर से इसमें लजाना नहीं चाहिए लज्जा घृणा और भय इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं खोल मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं नकुल आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है बलराम जी हाँ एक कुंज है श्याम सुंदर की सेवा होती है श्री राम कृष्ण मैं वृंदावन गया था निधुवन बड़ा सुंदर स्थान है